घंटी बजी बजी पैट मैंने चाय के लिए कुछ कुकीज बनाई है मां ने कहा अच्छा विक्टोरिया और सैम ने कहा हम भूख से मर रहे हैं तुम्हें उन्हें आपस में बांट लेना चाहिए मां ने कहा मैंने बहुत सारी कुकीज़ बनाई हैं हर एक को छ मिलेंगी सैम और विक्टोरिया ने कहा वे दादी की कुकीज की तरह ही दिखती हैं विक्टोरिया ने कहा उनकी खुशबू भी दादी की कुकीज की तरह ही है सैम ने कहा कोई भी दादी की तरफ कुकीज़ नहीं बना सकता है माँ कहा तभी दरवाजे की घंटी बजी पड़ोस के टॉम और हना आए थे अंदर आओ माँ कहा तुम लोग भी कुकीज़ खा सकते हो फिर हर एक को तीन कुकीज़ मिलेंगी सैम और विक्टोरिया ने कहा इनकी खुशबू खुशबू भी दादी की कुकीज़ जैसी ही है टॉम ने कहा और देखने में और वो देखने में भी अच्छी है हैना ने कहा कोई भी दादी की तरफ कुकीज़ नहीं बना सकता है माँ तभी दरवाजे की घंटी बची बाहर पीटर और उसका छोटा भाई थे अंदर आओ मानिका। तुम लोग आपस में कुकीज बांट सकते हो हर एक को दो कुकीज मिलेंगी विक्टोरिया और सैम ने कहा वो दादी की कुकीज की तरह ही अच्छी दिखती हैं। पीटर ने कहा और उनकी खुशबू भी अच्छी है कोई भी दादी की तरफ कुकीज नहीं बना सकता मानिका। तभी दरवाजे की घंटी बची बाहर जॉय और सैमन थे अपने चार चचेरे भाई बहनों के साथ अंदर आओ माँ तुम लोग आपस में कुकीज बांटकर खा सकते बांट सकते हो फिर हरेक हरेक को एक कुकी मिलेगी सैम और विक्टोरिया ने कहा उनकी खुशबू दादी की कुकीज की तरह ही है जॉय ने कहा वो देखने में भी अच्छी है सैमन ने कहा कोई भी दादी की तरह कुकीज़ नहीं बना सकता है माँ ने कहा तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी फिर से बजी। अरे आप माँ ने कहा बच्चों ने अपनी प्लेटों पर रखी कोकीज़ को देखा बेहतर होगा दरवाजा खोलने से पहले तुम सब अपनी कोकीज़ खा लो हम इंतज़ार करेंगे सैम ने कहा बाहर दादी खड़ी थी उनके हाथ में कुकीज़ की एक बड़ी ट्रे थी कितना अच्छा है कि मेरी कुकीज़ खाने के लिए इतने सारे दोस्त हैं दादी ने कहा मैंने बहुत सारी कुकीज़ बनाई है कोई भी दादी की तरफ कुकीज़ नहीं बना सकता माँ कहा तभी दरवाजे की घंटी बजी।